मेरी संगीत यात्रा इस श्रृंखला में आजकल आप सुन रहे हैं गायक लेखक और सुप्रसिद्ध संगीतकार डॉ. भूपेन हजारिका से श्री राम सिंह पवार की बातचीत भूपेन्द्र जी कला साहित्य और शिक्षा की अनेक विधाओं से आपने अपने आप को संवारा आजादी से पहले स्वतंत्रता के लिए चहुमुखी प्रयास किए जा रहे थे गीत संगीत अभिनय फिल्म और रंगमंच ने भी इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई है और आप भी उस समय इपटा इंडियन पीपल थिएटर ग्रुप से जुड़े हुए थे तो उस समय के कुछ संस्मरण और उस दिशा में आपके प्रयास अमेरिका में जब डॉक्टरेट कर रहे थे जी तब सौभाग्य हुआ था पॉल रॉप्सन से मिलने का पॉल रॉब्सन से मिलने का ये सौभाग्य हुआ उसके बाद उनके पीपल सॉन्ग जो थे सारा दुनिया जैसे ओल्ड मैन रिवर यू डोंट से नथिंग यू जस्ट रोलिंग अलोंग ये सब जब सुना है वहां सारे चार साल के बाद जब ब्रह्मपुत्र के किनारे फिर चले आए तब इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन बहुत बड़ा काम कर रहे थे यूनिफिकेशन ऑफ कल्चर उसमें काफी आजमी साहब थे शलील चौधरी थे गाने में हम लोग क्रिएट कर रहे थे भूपेन हजारिका आसाम में सुरेंद्र कौर पंजाब में जसवंत ठाकुर बड़ोड़ा में नहीं। नहीं। आ, इसके बाद थिएटर में शंभू मित्र उत्पल दत्ता वलराज सहानी बॉम्बे में जो उसमें हम लोग एक नया एक नया कंटेंट देना चाहते थे लोक संगीत वगैरह को फिर उद्धार करके पुनरुद्धार करके उसको ठीक से फिर नया क्रिएशन में लोक संगीत के ऊपर रचनाएं करके हम लोग स्टेज फिल्म माइक्रोफोन मोशन पिक्चर Uh, तो स्वाधीनता के के द्वारा उसमें वो तो, तो, तो, तो, तो बाद के बाद इतना ज्यादा ये हुआ था अगर हाँ हम आके जॉइन किए थे अमेरिका में अमेरिका से लौट के आए थे आ, बा, बावन साल में आफ्टर माय पीएचडी इन मास कम्युनिकेशन तो हाँ आके जब गाना लिखना शुरू किया चाय बगान है हमारा असम में हाइस्ट बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन द होल वर्ल्ड इज आसाम तो वहां उन लोगों बात कह के, के, के टू लिप्स एंड बंद आदमी आज टू लिप्स और एक बाद हो बंद हो गया और कौन guess, इनको स्ट्राइक करने आए हैं ऐसा है, एक, आ, एक रिवोल्यूशनरी नहीं है लेकिन सोशल कंटेंट स्ट्रॉन्ग था तो वो एक यह कोने ओ कोने ओ उसी ऐसे को हमारा गुलजार भाई अच्छा मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और हमें समझते भी है जी तो हिंदी में रूपांतर करके ये प्रचार कर रहे हैं अभी भी एक कली दो पत्तियां और गुलजार भाई खुद प्रेजेंट किए हैं कमेंट्री देके तो वो भी आप सुन और जी। एक तो ये कि भूपेन्द्र के गीतों में वहां के आवाम की तस्वीर नजर आती है वो तस्वीर मजमुई भी है इनफरादी भी यानी कलेक्टिव भी है इंडिविजुअल भी एक पूरा लैंडस्केप है और उसमें एक अकेला रिप्रेजेंटेटिव मजदूर नुमाइंदा मजदूर चाहे वो माहिगीर हो रमिया मछेरा और उसकी रमणी हो या पालकी उठाने वाला अपने साथियों के साथ डोला उठाया जा रहा हो या रतनपुर के बागीचे में चाय की पत्तियां तोड़ती हुई लक्ष्मी और उसका जुबन क्या ऐसा नहीं लगता कि भूपेन हजारे सिर्फ कविता नहीं गा रहे आसाम का कल्चर गुनगुना रहे हैं एक दो पत्तियां नाजुक नाजुक उंगलिया छोड़ रही है कौनी एक कली दो पत्तिया रतनपुर बागीचे में एक कली दो पत्तियां पत्तिया, नाजुक नाजुक उंगलियां छोड़ रही है कौन ये एक कली दो पतिया रतनपुर बागीचे में खिलखिलाती सावन बरसाती साती हंस रही है कौन ये मोग्रि जगाती वो जगाती एक गली दो पत्तिया नजुक नजुक उंगलिया तोड़ रही है कौन ये एक गली दो पत्तिया रतनपुर बागीचे में लक्ष्मी की लगन ऐसी आई डाली डाली झूमी लेके अंगड़ाई आई ओ अंगड़ाई अंगड़ और लक्ष्मी की लगन ऐसी आई डाली डाली झूमी लेके अंगड़ाई आई ओ लेके अंगड़ाई एक कली दो पत्तिया भूपेन्द्र जी विद्या अध्ययन के दौरान और वैसे भी आप तो सारी दुनिया घूमे हैं तो विश्व एकात्मता अथवा इन्हें विश्व बंधुत्व के बारे में भी आपने निश्चय ही कुछ सोचा और लिखा होगा जी हम जो जब दुनिया देखे थे, तो देखे थे थे तो ऐसे कि से लेकर कांगो तक बेल्जियम अफ्रीकन लोग कैसे ड्रम को यूज करते हैं ये अध्ययन करने के लिए भी हम गए थे इसलिए सारा दुनिया घूम के जब देखा कि ऐसे जैसे मिशी सिटी में सुना Don't don't cry, my babe, don't cry। oh, rona, my melancholy babe, मत मत रोना, रोना। मेरा बेटा, और इसके बाद ब्रह्मपुत्र का मैं आके सुना। तो इसलिए एक गाना लिखा था आमी एक जाजा आमी एक जाजा बर पृथ्वी अपन कर भूले छीनजिए घोर हम हाँ घर ही भूल गए सारा दुनिया हमारा घर हो गया तो गुलदास जी ने बहुत अच्छी तरह से रूपांतर किए थे या यावर ट्रांसलेशन किए हैं अवारा हां आवारा हूं चुनी मैंने इलोरा के सारे रंग शिकागो में जा उड़ाए और गालिब के शेर बुखारा के मीनारों पे गुनगुनाए माक ट्वेंटी समाधि पे गौर की हाल कहे रास्तों के पे लोगों का प्यारा आ, आवारा मां आवार आवारा हूँ गमी पे चलते छलकते बह कहीं जिंदगी के रंग वहां ठहर गया आवारगी में आवारगी को मंजिल बना लिया मैंने देखी है कहीं गगन चूंती ऊंची आटारी और खाक छ पर झूलती गारी मुरझाई कहीं हिल खिलना सकी एक तली बेचारी मैंने देखे हैं जमीन पे गई बुझते हुए सूरज जलता है जो आकाश में रात का तारा ताराऊ हाँ आवाराऊँ हाँ आवाराऊँ यहाँ का वहाँ का कहीं का नहीं हूँ दिशाओं का माराऊँ हाँ आवाराऊँ हाँ आवार मेरी संगीत यात्रा